तत्वबोध तो मैंने आत्मबोध आत्मा का पहचान आत्मज्ञान जिससे होता है तो तरीका बता रहे हैं तो यहां पर आत्मा कहा एक प्रश्न था आत्मा क्या है ऐसा प्रश्न आते समय में कहा था फूल सूक्ष्म कारण शरीर अतिरिक्त ऐसा कहा फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से व्यतिरिक्त मैंने अतिरिक्त पृथक पंच कोषा तीन बोला था पांच कोषों से भी अधिक जो अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष से भी अतीत मानी पृथक और अवस्था साक्षी कहा था तीनों अवस्थाओं के साक्षी है वो जाग्रत जागृत सूचना की तीन अवस्थाएं होती है जीवों के प्रतिदिन घूमने की तीन अवस्थाएं कभी ये जागृत में रहता है कभी अवस्था में रहता है कभी सुसुक्ति में रहता है तो तीनों अवस्थाओं के साक्षी आत्मा होता है जागृत का अनुभव करता है कभी जागृत का अनुभव कर रहा है इस समय में इत्यादि हो रहा है ये साक्षी आत्मा को पता है इस समय में तो ये चीज दे है तो ये चीज है वैसे के साक्षी है वैसे सुसुप्ति का भी साक्षी होता है आत्मा इस सचिदान स्वरूप है वो सत्र है कभी भी उसका अभाव नहीं होता चेतन है और आनंद मान सुख स्वरूप है आत्मा इस रूप से जो रहता है वही आत्मा होता है ऐसा कहा है। तो था तो प्रसंग छेड़ गया था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से व्यतिरिक्त बोला तो स्थूल शरीर क्या है सूक्ष्म शरीर क्या है कारण शरीर क्या है ये प्रश्न उठता है फूल तो शरीर का बता दिया था पंच पंचकृत महाभूतों के द्वारा बना है और पूर्व कर्म से उत्पन्न हुआ है वर्तमान तो में जो हड्डी मांसा का पुतला है सुख तो दुखादी का दुखा आश्रय भोग का आश्रय बना हुआ है यह फूल शरीर होता है और इसमें छह छेदार लगा हुआ होता है विकृति जायते अस्थि गर्दते विके पक्षीते विनाशी पूर्व शरीर में छह भाव पुकार है पैदा होता है उसके बाद हाय बोलने लगते हैं लोग उसके बाद कुछ दिन बढ़ने लग, बढ़ता है फिर विपरीत होने लगता है फिर क्षेण होता है फिर विनाश होता है उसका धर्म है ही शरीर ऐसा फिर सूक्ष्म शरीर क्या है ऐसा प्रश्न आया तो पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पंच प्राण मण बुद्धि सत्र तत्व है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं उस थूल शरीर में आश्रित होने पर ही अपना काम कर पाते हैं सूक्ष्म शरीर फूल शरीर के अभावकाल में काम नहीं कर पाते तो ये अपीकृत महाभूत से बने हैं सूक्ष्म भूत से बने हैं सूक्ष्म शरीर फूल शरीर के तो भूत से बने हैं और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों से बने हैं ऐसा तो इनके देवता हैं, इनके सहयोगी देवता होते हैं प्रत्येक इंद्रियों के एक एक देवता है जैसे स्रोत्र का देवता है ईषा और तुप्त का देवता है वायून और धान का देवता है अश्विन कुमार रसना का देवता है वरूण और चक्षु का देवता सूर्य ज्ञान इंद्रियों का देवता ऐशा इसी प्रकार कर्मेन्द्रिय पहाते हैं तो उनके भी एक एक सहयोग करने वाले देवता हैं वाणी का देवता बाणी कर्मेन्द्रिय है उसका देवता अग्नि है अग्नि सहयोगी है वाणी और हाथ का देवता इंद्र है पैर का देवता विष्णु है और पायु का देवता मृत्यु है उपस्था का देवता अधिष्ठात्र देवता प्रजापति है विषय भी इनके अलग अलग है सबके चक्षु का विषय रूप नील पिताजी रूप को ग्रहण करना होता है स्त्रोत्र का विषय शब्द होता है स्त्रोत्र केवल शब्द ही ग्रहण करता है और ग्रहण का विषय होता है गंध रसना का विषय होता है स्वाद को रस बोलते हैं सुख का विशेष स्पर्श होता है ज्ञान इंद्रियों का विषय अपना अपना विषय होता है कर्म इंद्रियों का भी अपना अपना विषय है वाणी का विषय है बोलना शब्द उच्चारण करना विषय होता।, गमन होता है हाथ का विषय लेन देन करना पैर का विषय गमनागमन करना चलना फिरना और वायु का विषय मलत्याग करना और उपस्था का विषय होता है आनंद सुख और मन बुद्धि में आगे बताएंगे ये चार हो जाते हैं अंत मन बुद्धि चुप्चा हंकार करके चार रूप में जगत होकर के काम करते हैं तो मन का देवता होता है चंद्रमा विषय हो उसका होगा सोचना संकल्प करना बुद्धि का विषय है कि ब्रह्मा उसका विषय निश्चय करना ऐसा होता है कह सकते हैं क्या तो दो शरीरों के बारे में यहां निरूपण हो गया स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो तीन शरीर से आत्मा अतिरिक्त होता है बोला गया था तो एक रह गया कारण से तो कारण शरीर क्या है एक प्रश्न उठता आत्मा तीनों शरीर से अलग है किंतु पूर्व शरीर का स्वरूप बताया सूक्ष्म शरीर का शरीर बताया अब कारण शरीर का स्वरूप बताते तो कारण शरीरम कि प्रश्न उठा कारण शरीर क्या है क्योंकि तीनों से अतिरिक्त आत्मा है पूर्व शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तो कारण शरीर क्या है एक प्रश्न उठा तो इसके उत्तर में कहते हैं अनिर्वाच्य अनादि अविद्या शरीरदय कारणमात्रज्ञान निर्विकल्पक रूपम यद अस्ती तद कारण शरीर कारण शरीर देखो कारण शरीर उसको कहते हैं एक अनिर्वाच्य है रूप से भी जिसका निरूपण नहीं हो पाता असद रूप से भी निरूपण नहीं हो पाता और उभय रूप से भी निरूपण नहीं हो पाता ये कारण शरीर ऐसा है अनिर्वाच्य है अनादि है कब से एक कारण शरीर कह नहीं सकते अनादिकाल से है अविद्या अज्ञान रूप है वो कारण शरीर अज्ञान को तो कहते हैं जो अनिर्वाच्य है, तो, है। मैंने करना संभव नहीं है और अनादि है अनादिकाल से है अविद्या रूप है वो ज्ञान अविरोधी है शरीर द्वेष कारण मात्र पूर्ण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों का कारण मात्र होता है वो कारण मात्र सत्स्वरूप अज्ञानम सत्स्वरूप आत्मा का अज्ञान यही कारण करे जब तक अज्ञान है तब तक अपना स्वरूप का आविर्भाव नहीं होता सदस्वरूप जो आत्मा है उसको ढकने वाला अज्ञान है वो कारण करेगा निर्विकल्पक रूपम कहते हैं उसके कोई आकार नहीं दिखता कारण शरीर का ये जैसे पेड़ पौधे लता दूध फूल शरीर आकार वाला होता है किंतु कारण शरीर निर्विकल्प स्वरूप है विकल्प माने विशेष आकार पर विशेष आकार से रहित होता है कार्यान्वेय होता है कार्य जब फूल शरीर सूक्ष्म शरीर है तो उसका कारण जरूर है ऐसा अनुमान से चित्त होता है जो ऐसा तत्व है तत्कारण शरीर का उसको कारण शरीर करते है आत्मा को बतलाते समय में कहा था तीनों शरीर से रहित और तीनों अवस्थाओं पंचकोष से रहित और तीनों अवस्थाओं से रहित कहा था तो तीन अवस्था क्या होते हैं ये प्रश्न उठता है तो इसका उत्तर देते हैं अवस्था प्रयम किम ये प्रश्न है। जो तीनों अवस्थाओं से आत्मा अलग होता है जिससे अलग होना है अवस्था क्या है तीन अवस्था अवस्था प्रय किम ये प्रश्न हुआ तीन अवस्था क्या है कहते हैं जागृत शोत् स्वप्न सुसुप्ति अवस्था ये तीन अवस्थाएं जागृत अवस्था स्वप्ना अवस्था सुसुप्ति अवस्था ये तीन तीनों अवस्थाओं के साक्षी होता है आपका जागृत ज भी साक्षी है जानता है इस समय क्या हो रहा है स्वप्न जब भी साक्षी होता है मैंने स्वप्न देखा करके दूसरे को बोलता है और सुसुप्ति के भी साक्षी होता है ये तीन अवस्थाएं हैं जाग्रत, स्वप्न सुसूक्ति अवस्था तीन अवस्था इसी कहना है जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था अब प्रश्न उठता है कि जाग्रत अवस्था किसको कहेंगे जाग्रत अवस्था का वो तो प्रश्न हुआ क्या है वो जाग्रत अवस्था प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं देखो इसको जाग्रत अवस्था समझना जिसे श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विषय च्ञाते जागृत अवस्था श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों के द्वारा जाना जाता है जो जिस काल में श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा सबदादि विषयों का ग्रहण होता है इसको कहते हैं जागृत अवस्था सा जागृत अवस्था श्रोत्रादि जो हमारे इंद्रिया हैं इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का ज्ञान जिस काल में होता है उसको समझना जागृत अवस्था स्त्रोतरादि वीविययी शब्दादि विशेष च्ञाए के दोनों के द्वारा जो जाना जाता है यगृत अवस्था है वो जाग्रत अवस्था है और जाग्रत अवस्था में आत्मा का नाम विश्व होता है ये कहते हैं फूल शरीराभिमानी है आत्मा विश्व इति आत्मा कभी फूल शरीर में अभिमान करता है कभी सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है कभी कारण शरीर में अभिमान करता है अभी मैं मनुष्य हूं करके बोल रहा है स्थल शरीर में अभिमान करके बोलता है इस काल में तो स्थूलाभिमान जब करता है तो आत्मा का नाम विश्व नाम पड़ता है उस काल में आत्मा को विश्व करता है स्थल शरीराभिमानी आत्मा जो स्थल शरीराभिमानी आत्मा है वो विश्व उसको विश्व ऐसा कहा जाता है विश्वनाम आत्मा का तीन नाम होता है विश्व तेजस प्राज्ञा करके नाम होता है जब पूरा शरीर में अभिमान करता है मैं मनुष्य हूं ऐसा भावना बनाता है तो उसको विश्वराम देते हैं और मैं देखता हूं सुनता हूं ऐसा करके जब सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है इंद्रियों में मन में बुद्धि में मैं भूखा हूं प्यासा हूं करके प्राण में अभिमान करता है उस काल में आत्मा का नाम तेजस कहलाता है इंद्रियों में सूक्ष्म शरीर में जब अभिमान करता है मैं देखता हूं मैं सुनता हूं मैं बोलता हूँ इत्यादि जो बोलता है सूक्ष्म शरीर में अभिमान होता है उस उसका मैं ब्राह्मण हूं सन्यासी हूं पुरुष हूं इत्यादि बोलता है तो वो फूल शरीर में अभिमान होता है उस काल तो फूल शरीर में जब अभिमान रखता है उस काल में आत्मा का नाम विष्णु पड़ता है और सूक्ष्म शरीर में अभिमान रखेगा जब उस काल में तेजस नाम पड़ता है आत्मा को तेजस कहा जाता है और कारण शरीर में अभिमान करता है जब तो प्राज्ञ कहलाता है विश्व तेजस प्राज्ञ तीन अवस्थाओं के आत्मा का अलग अलग नाम होता है आत्मा तो एक ही है किंतु तो उस अवस्था में विशिष्ट होने के कारण नाम अलग हो जाता है तुलाभिमानी आत्मा को विश्व करते हैं सूक्ष्म अभिमानी आत्मा को तैजस बोलते हैं और कारण अभिमानी आत्मा को प्राज्ञ बोलते हैं ऐसा है यहां आएगा तो दूसरे नंबर में जो हमारे जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों के साक्षी कहा हुआ है तो स्वप्न अवस्था क्या है जागृत अवस्था तो समझ गए इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का ज्ञान हमें जब होता है उस अवस्था को कहते हैं जागृत अवस्था तो अवस्था क्या है प्रश्न आता है अवस्था का इनचे प्रश्न आ स्वप्न अवस्था क्या है यदि ऐसा कोई पूछे तो स्वप्नावस्था ये होता है कौन जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद्रुतम जागृत अवस्था में जो देखा सुना जो विषयों को ग्रहण किया देखना सुनना हुआ जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यद्रुतम जाग्रत अवस्था में जो देखा जो सुना शब्दों को सुना रूपों को देखा सुना हो ये और सभी इंद्रियों से जो विषयों को हमने आहरण किया है जागृत अवस्था में तजनित वासनाया उससे एक संस्कार पैदा हो रखा है अंतकरण में मन में जो देखा सुना जो भी किया जागृत अवस्था में जो भी व्यवहार हमने किया उसका संस्कार है अंतकरण में स्वप्न अवस्था में विषय नहीं है कि जागृत अवस्था के विषयों का संस्कार होता है वासना मैं संस्कार तज जनित वासना या देखा इत्यादि उससे उत्पन्न जो वासना संस्कार उसके द्वारा निद्रा समय है और जब हम सो जाते हैं निद्रा के समय में स्वप्न में क्या प्रपंचा प्रतीत है वहां भी ऐसा ही प्रपंच के प्रतीति होती है देखा जाता है जो जागृत में देखा वो स्वप्न में देखा जाता है संस्कार के बल पर वह विषय नहीं होता इतर अंतकरण में जागृत पदों जागृत अवस्था में देखा सुना हुआ विषयों का संस्कार है वो संस्कार के बल पर जो प्रतीत होता है केवल प्रतीति होती दिखाई पड़ता है उसी को स्वप्न अवस्था बोलते हैं मैंने जैसे जागृत में देखा सोना हुआ था जो संस्कार अंतकरण में वो संस्कार के बल पर जो उन्हीं का प्रतीति होना स्वप्नावस्था वही स्वप्नावस्था है स्वप्न में विषय नहीं होते है, संस्कार के कारण भासते हैं वो तो वो स्वप्नावस्था है और सूक्ष्म शरीरभिमानी जो आत्मा होगा मैं इंद्रियों में प्राण में मन बुद्धि में जब अभिमान करता है आत्मा जब तब उस आत्मा को तैजस तैजस कहते उस काल में आत्मा को तो शरीरा सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा को तैजस बोलते फूलाभिमानी आत्मा को विश्व बोलते आत्मा का अलग अलग नाम पड़ता है विश्व तैजस प्राज्ञ अब प्रश्न उठता है कारण शरीर क्या है सुसुक्ति अवस्था क्या ये प्रश्न है। अतः सुसुक्ति अवस्था कहा ये प्रश्न आया हमें दो अवस्थाओं का ज्ञान हो गया जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था अब प्रश्न उठता है कि सुसुक्ति अवस्था क्या है ये प्रश्न है, है, है तो उत्तर देते हैं देखो ऐसी अवस्था में हम होते हैं अहम किम भी न जाना जो गाढ़ निग्रा में हम पहुंचते हैं तो किसी भी विषय का अनुभव हमें नहीं निद्रा जहाँ स्वप्न भी नहीं है और सोए हुए होते हैं वो सवाज से रहित होते हैं। हम किम भी न जानी सुखे न मया अभी निद्रा निद्रा अभिभूय के अवस्था ऐसा अनुभव आत्मा जब करता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूं मैंने जागृत स्वप्न में तो जानता था जागृत में विषयों को जानता था स्वप्न में भी संस्कार जन्य विषयों को जानता था किन्तु एक अवस्था ऐसी अवस्था में हम पहुंचते हैं जहां कोई ज्ञान नहीं होता किसी विषय का भी ज्ञान नहीं होता तो सुसुक्ति अवस्था है वो अहम कि भी न जाना मैं कुछ भी नहीं जानता हूं सुखेरा मया निद्रा भूयेगा सुख रूप से मेरे द्वारा निद्रा का अनुभूति होती है निद्रा में ही है किंतु स्वप्न और सुसुक्ति में अंतर है स्वप्न में तो विषयों का ज्ञान होता है संस्कार जनिक विषय है वहां बाह्य विषय न होने पर भी मन में विषय का संस्कार होने से वो भाजता है किन्तु तो सुसूप्ती अवस्था में ऐसा होता है, मुझे कोई ज्ञान नहीं होता अहम कि न जानी मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सुखे न मैया निद्रा अनुभूय सुख रूप से मुझे निद्रा का अनुभूति होती है तो सुसुक्ति अवस्था में आराम होता है तड़फन आदि नहीं होता आराम से पड़ा रहता है तो सुसुप्ति अवस्था है अब वो को कारण शरीर बोलते हैं कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ प्राज्ञा उच्च से कारण शरीर में अभिमान करने वाला आत्मा को अज्ञान होता है सुषुप्ति अवस्था में और आत्मा होता है दो होते हैं उस अज्ञान में जब अभिमान करता है वही कारण शरीर है तो उस आत्मा को प्राज्ञा शब्द से बोलते आत्मा एक ही है भिन्न भिन्न स्थान में जब होता है तो भिन्न भिन्न नाम होता है जैसे एक व्यक्ति पूजा करेगा तो पुजारी कहेंगे भोजन बनाएगा तो भंडारी बोलेंगे उसी अलग अलग नाम प्राप्त करता है व्यक्ति एक ही होता है इसी प्रकार आत्मा भी जब जागृत में फूल शरीर का अभिमान करता है मैं एक ब्राह्मण हूं पुरुष हूं स्त्री हूं बालक हूं बूढ़ा हूं शरीर का धर्म है वो आत्मा में जब लाता है तो उसको विश्व कहते हैं उसका और सूक्ष्म शरीर आ का नाग आदि में अहम करता है मैं देखता हूं मैं सुनता हूं इत्यादि जब बोलता है अथवा प्राण में अभिमान करता है मैं भूखा हूं प्यासा हूं क्या मन में अभिमान करता है कि मैं सुखी हूं दुखी हूं ऐसा बोलता है अथवा बुद्धि में अभिमान करेगा मैं ज्ञानी हूं ध्यानी हूं इत्यादि उस काल में इसका तेजस पड़ता आत्मा और उससे भी ऊपर जो केवल विषय प्रबंधन नहीं है केवल अज्ञान है वो अवस्था है सुसुक्ति तो सुसुक्ति में अज्ञान है और आत्मा है दो चीज होते हैं सुसुक्ति और पूरी अवस्था जो बोलते हैं वो अज्ञान भी नहीं होता केवल आत्मा तो जो जो चार अवस्थाएं बताते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरय जागृत में तो विषयों के साथ रजा बचा हुआ है स्वप्न में भी संस्कार जन्य विषयों के साथ रजा पचा है विषय तो और आत्मा का तालमेल अवस्था है सुसुक्ति में विषय का अभाव हो जाता है केवल अज्ञान और आत्मा दो रहते हैं तो वो मैं कुछ भी नहीं जानता ये जो बोलता है तो सुसुप्ति अवस्था की अनुभूति करता है और से मुझे निद्रा का अनुभूति होती है बोलता है तो यह सुसुप्ति अवस्था है और पूरी अवस्था में अज्ञान का भी अभाव हो जाता है केवल अपना स्वरूप होता है जिसको समाधि बोलते हैं पूरी अवस्था बोलते हैं मान विषय भी न हो और अज्ञान भी न हो ऐसी अवस्था को पूरी अवस्था में आत्मा का स्वरूप अवस्था है तो कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति ऐसा जो तो अज्ञान में अभिमान करता है आत्मा जब उस काल में उसको तो प्राज्य नाम दिया जाता आत्मा का नाम प्राप्त होता है, है। अब ये आत्मा के ही लक्षण में कहा था कि ये फूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतिरिक्त पंचकोष से पृथक और जाग्रत स्वप्न सुसूपी अवस्था से रही साक्षी उसको आत्मा कहते हैं कहा था अब प्रश्न उठता है कि ये पांच कोष क्या है पांच कोष दिया आत्मा के लक्षण देते समय पंचकोषा पंचकोष से भी अतिरिक्त बोला होता है बोला तो पंचकोष क्या होते हैं ये शरीर में ही पांच भाग में इसको बंटवारा करते हैं अलग अलग नाम देते हैं एक एक कोष नाम देते हैं पंचकोषा के ये प्रश्न हुआ पंचकोष कौन है जो कहते हैं, तो हैं अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमयश्च इनका नाम ये है एक कोष का नाम होता है अन्नमय कोष दूसरा नाम होता है प्राणमय कोष मनोमय कोष विद्यान्वय कोष आनंदमय कोष ऐसा पांच कोष है कोष का अर्थ होता है तो तलवार का जो ज्ञान होता है जिसमें तलवार रखा जाता है उसको कोष कहते हैं माने वो छुपाने वाला होता है तलवार को छुपाता है कोष के भीतर होता है तलवार तलवार नहीं दिखाई पड़ता वैसे आत्मा को छुपाने वाले हैं सर हमारे बुद्धि हमारा मन यही शरीर आदि में पड़ जाते हैं उन्हीं के भावना बनती है यही सामने होते हैं आत्मा का भान नहीं हो पाता पांच कोषे होते हैं आत्मा को छिपाने वाले है। आ, मैं हूं हैं मैं मनुष्य हूँ करके यही खड़ा हो जाता है हमेशा मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ बाल हूं वृद्ध हूं यही खड़ा होता है क्या है ये कोष है फूल शरीर एक कोष होता है आत्मा को छिपा देता है आत्मा का वन होने नहीं देता जो तो कोश है। कोश माने छिपाने वाला तो जो तलवार आदि के जो मान होते हैं ना जो तो कुकुरी आदि तलवार आदि के जो बाहर का म्यान होता है वो तो तलवार आदि को ढकता है तलवार को दिख, तलवार दिखाई नहीं पड़ता तो किसी प्रकार ये शरीर पांच यहां पर प्रकोटे हैं पांच के द्वारा आत्मा अच्छा देता हमारा व्यवहार कभी अन्नमय कोष में रहता है कभी प्राणमय कोष में, कभी मनोमय कोष में, कभी विज्ञानमय कोष में, कभी आनंदय कोष में। किसी में हमारा व्यवहार होता है तो आत्मा तक पहुंच पहुंचने का इनके द्वारा आत्मा ढका हुआ होता है तो इसलिए इनको कोष कहा पंचकोष आया तो नाम दे दिया अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय अन्नमय कोष क्या होता है एक एक कोषों का वर्णन अन्नमय कह अन्नमय कोष क्या है प्रश्न उठा दो उत्तर देते हैं अन्न अन्नरसे भूत अन्नरसे नृद्धि प्राप्त अन्नरूप प्रतिव्या यद विलियीये तद अन्नमय कोष पूरी अन्नमय कोष इसी का नाम है देखो अन्न से पैदा होता है अन्न से ही जीवित रहता है अन्न में ही लीन हो जाता है जो तत्व तो इसमें है इस पिंड में उसको अन्नमय कोष कहता है जो अन्न से पैदा होता है होता हो इसी ये शरीर फूल शरीर अन्न से पैदा होता है और अन्न में ही इसके जीवन होता है अन्न के बिना ये रह नहीं पाता और अन्न में ही लीन होता है कैसे होता है अन्न से पैदा होना माना ये शरीर कोई अन्न से सीधा पैदा हुआ दिक्कत तो नहीं है किन्तु परम्परा से इसका कारण अन्न होता है माता पिता के द्वारा खाया गया जो अन्न था माता पिता ने भोजन किया था अन्न खाया था उस अन्न का जो सात बार परिणाम हुआ रस रूप से परिणाम हुआ उनके शरीर में माता पिता के शरीर में अन्न का सार बाष्प रूप में जो हुआ और नाड़ी के माध्यम से पूरे शरीर में उखाइला हुआ अन्न माता पिता के द्वारा खाया गया अन्न जब पेट में पड़ गया तो जात में पता पकने पर वो जो बाष्पकड़ आया अन्न वो अन्न का सार निकला वो में जो नाड़ी केंद्र बना हुआ वहां से विस्तृत हुआ वो फैला पूरे शरीर में फैला वो अन्न माता पिता शरीर में फैला सार रूप अन्न फैला उसके बाद में फैलते फैलते रस के द्वारा रक्त बना कोई अन्न से बना वो उन्होंने भोजन किया था वो भोजन का परिणाम उनके शरीर में पहले रस रूप में हुआ उसके बाद रक्त रूप में फिर मांस रूप में परिणत हो गया वो अन्न उनके द्वारा खाया गया फिर मज्जा, मेरा रूप चर्बी रूप में परिणत हुआ फिर उसके बाद अस्थि हड्डी रूप में परिणत हुआ उनके शरीर में माता पिता के शरीर फिर मज्जा रूप में परिणत हुआ वो अन्न खाया हुआ अन्न का परिणाम ऐसा बंद गया, और फिर माता के शरीर में रज पिता के शरीर में वीर रूप से अंतिम परिणाम हुआ जो सप्त धातु करके पूछते थे कर। वो जो रजो वीर मिलकर के शरीर बना इसलिए अन्न से ही ये शरीर पैदा होता है इस तरह से दा ये दाल भाप से शरीर पैदा नहीं होता चंदु परंपरा से सिद्ध होता है ये शरीर की उत्पत्ति कारण अन्न होता है माता पिता के द्वारा भुक्त जो अन्न खाया गया अन्न है उससे ये बनता है तो अन्नमय को स्ट उसी को बोलते हैं अन्न रसेन भुत्वा, अन्न का जो सार है अंतिम सार अन्न का क्या होता है प्राणियों के द्वारा खाने पर रज और बीरी अंतिम सार होता है उसके द्वारा ये बना है होकर के अन्न रसेद वृद्धि प्राप्त और जब पैदा होता है तो अन्न ही इसको खिलाना पड़ता है ये शरीर को फूल शरीर को अन्न के रस जो सार के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त होता है होकर तो और अंतिम में अन्न रूप पृथ्वी में यदि देगा कि पृथ्वी में लीन हो जाना है इसमें ये शरीर में माना ये शरीर जब कहीं भी पड़ेगा तो इसके कण कण होकर के पृथ्वी हो जाना है मिट्टी हो जानी है जो तो पृथ्वी में विलीन हो जाता है तद अन्नमय कोष स्थूल शरीर वही अन्नमय कोष है जो स्थूल शरीर होता है अन्नमय कोष पांच कोष में से एक कोष स्थूल शरीर होता है तो फूल शरीर को अन्नमय कोष है आगे प्राणमय कोष क्या है प्रश्न आता है प्राणमय क पांच कोष है तो ये स्थूल शरीर का नाम है अन्नमय कोष प्राणमय कोष क्या है कते हैं प्राणाद्य पंचवाय बागा इंद्रिय पंचकम कोश कहते प्राण आदि जो पांच वायु हैं प्राण अपान ज्ञान समान उदान और पांच कर्मेन्द्रियों को मिलाना ये दस तत्व तो हो जाएंगे जिसको प्राणमय कोष कहते हैं बाघ आदि इंद्रिय पंचगम बाघ पाणी पाद वायु उपस्थ ये पांच लेना कर्मेन्द्रियों को लें और पांच प्राण को लेना मिलाना दस हो जाएंगे ये दस को कहते हैं प्राणमय कोष ये जो हड्डी मांस है ये तो अन्नमय कोष है और या इसी में जो पांच कर्मेन्द्रियां और पंच प्राण मिलाना उसको कहते हैं प्राण वायु कोष प्राण पंचवायह प्राणादि जो पांच वायु है। हैं प्राण अपान्यान समान प्रधान और बाजारी इंद्रिय पंचकम कोषा ये बाजारी इंद्रिय पांच बाद पानी पायु पाद उपस्थय जो पांच हैं कर्मेन्द्रियां मिलाकर के दस ये हो जाते हैं इस कोष आत्मा को ढगने वाले जैसे मैं एक मनुष्य हूं बुद्धि आई तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा उसका स्थूल शरीर आत्मा को ढकता है इस तरह से आत्मज्ञान होने नहीं देता इसलिए पोष कहा इसको मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूं तो मनुष्य उचित व्यवहार करने लगेगा पुरुष उचित व्यवहार करने लगेगा आत्मज्ञान नहीं रहेगा उसका आत्मा को ढकता है यह व्यवहार मैं बालक हूं बूढ़ा हूं जवान हूं मैंने स्थूल शरीर में जब नये लग गया तो आत्मज्ञान नहीं होता उसका इसलिए पोष कहा इसको दूसरा कोष है प्राण मय को पांच प्राण और के दस के कहते हैं प्राण मय कोष तो ये भी रहता आत्मा को मैं भूखा हूं प्यासा हूं ये बुद्धि जिस काल में होती है तो प्राण में आपका मन प्राण प्राण वृत्ति में रहता है प्राण क्या आकार बना के बैठेगा तो मैं बोलता हूँ तो वाणी रूप होकर के बैठेगा आपका मन आत्माकार वृत्ति होने नहीं लेता देता हूं तो हाथ में बुद्धि पहुंचेगा मन हाथ में बैठेगा आत्माकार होने नहीं देता ये करते हैं आत्मा को वे इस रूप से करते हैं तीसरे इनको कोष कहा तो पंच प्राण और पांच कर्मेन्द्रियां मिलकर के दस को प्राणवय कोष करते तीसरे नंबर में कोष होता है मनोमय मनोवय कोष है मनोमय कोष मनो कोषाह मनोवय कोष क्या है प्रश्न आया तो कहते हैं मनस्थ ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकम् मिलित्वा भवति सव मनोमय कहते मन और पांच ज्ञानेन्द्रिया चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिया पांच हैं और एक मन ये तो छह तत्व को कहते हैं मनोमय कोष मनस्थ ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकम् मिलित्वा मन जो ज्ञानेन्द्रिय पांच मिल करके जो मन होता है छह हो जाते हैं वे भवती स मनोमय कोष जो होता है उसको मनोवय कहते हैं मैंने मैं देखता हूं सुनता हूं हूँ देखता हूं कहते समय चक्षु में आप बैठे हुए होते हैं चक्षु आकार में होते हैं आत्माकार वृत्ति नहीं होती तो सुनता हूं कहेंगे तो श्रवण में बैठा होता है तो आत्माकार वृत्ति में हो पाती इसी प्रकार सुनता हूं चकता हूं सूता हूं सोचता हूं सोचना मन में तब उस काल में मन रूप में होते हैं आप तो ये इस काल में आत्मज्ञान नहीं हो पाता इसलिए आत्मा को ढंग देते हैं माना आत्माकार वृत्ति होने नहीं देते इसलिए इसको कहते मनोव कोष विज्ञानमय का प्रश्न आया विज्ञानमय कोष क्या है एक प्रश्न आया तो विज्ञानमय कोष होता है बुद्धि ज्ञानेंद्रिय, पंचकम मिलित्वा यो भगवती सब विज्ञान वय कोष ज्ञानेन्द्रिय तो पांच ज्ञानेन्द्रिया तो रहेगी वहां पर एक बुद्धि जो निश्चय करते हैं आप ये अमुक चीज है ऐसा निश्चय करते समय में वो तो बुद्धि काम करती है तो एक बुद्धि और ज्ञान ज्ञानद्रीय पांच ये मिल करके जो भोग सद विज्ञानमय कोष है उसको विज्ञानमय कोष है और आनंदमय का प्रश्न आया कि आनंदमय कोष क्या है तो कहते हैं एवं एवं कारण शरीर भूत अविद्या अविद्यास्थम अविद्यास्त मलि सत्वम क्रियादिवृत्ति सहित सद आनंदमय कोश है आनंदमय कोष यही है कि कारण शरीर जो है ना अज्ञान जिसको बोलते हैं कारण शरीर भूत कारण शरीर बना हुआ जो अविद्या है अविद्या में दो तत्व हैं शुद्ध सत्व और मलिन तत्व मलिन तत्व से युक्त होगा जब उस काल में उसको शरी तो, कारण शरीर तो कारण शरीर भूत जो कारण शरीर बना हुआ अविद्या है उसमें सिर्फ जो मलिन सत्व है शुद्ध सत्व नहीं है मलिन तत्व है तत्व गुण मलिन और शुद्ध करके दो वृत्ति में होता है मलिन सत्व प्रिया वृत्ति सहितम कहते हैं तीन वृत्ति सहित युक्त प्रिय मोद प्रमोद ऐसी वृत्तियां होती है जब आनंदमय कोष काल में आनंद मिलता है क्या मिलता है कोई आपको जैसे आप भूखे हैं भोजन सुनाई पड़ा भोजन है करके किसी ने कहा आप में प्रिय वृत्ति पैदा होती है भोजन आपको इष्ट है सुनने पर प्रिय वृत्ति पैदा होती है और थाली सामने परोसा आया तो पहले वाले आनंद से ज्यादा आनंद होता है थाली सामने आने पर पहले तो सुनने पर आनंद हुआ था और थाली परोस करके आया तो ज्यादा आनंद होता है इसको मोद वृत्ति बोलते और जब उसको आप वो करते हैं खाते हैं, तो और ज्यादा आनंद होता है उसको कहते हैं प्रमोद वृत्ति प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति होती आनंद आनंद तीन तरह से हमारे सामने आता है प्रिय रूप से मोद रूप से प्रमोद रूप से कोई इष्ट पदार्थ है नाम सुना आपने उस काल में प्रिय वृत्ति होती हम अमुक है भूखे हैं आप भोजन है करके किसने बोला तो आपको आनंद मिला खुशी हो जाती भोजन है सुनने पर उसको कहते हैं प्रिय वृत्ति और वो थाली में परोसा आएगा तो पहले वाले से ज्यादा आनंद मिलेगा आपको जो सुनने पर जितना आनंद था थाली सामने आने पर ज्यादा आनंद होता उसको कहते हैं मोद वृत्ति और जब आप खाने लग जाते हैं उसको तो और ज्यादा आनंद होता है उसको कहते हैं प्रमोद वृत्ति प्रिया बोध प्रमोद वृत्ति हमारे यहां बनते रहते हैं वृत्तियां इष्ट तो पदार्थ जब परोक्ष में है सुना सुनते हैं तो प्रिय वृत्ति बनती है सामने होता है तो मोद वृत्ति होती है उसका उपभोग जब हम करते हैं तो प्रमोद वृत्ति होती है ये आनंद के एक प्रकार से आनंद भागता है तो ये कहते हैं वो जो आ, आनंदमय कोष यही है कारण शरीर कारण शरीर है वो अद्ञा अविद्या है उस अविद्या में स्थित जो मलिन सत्व होगा प्रियादिवृत्ति सहित होगा ऐसा होता हुआ उसको आनंदमय कोष ये कोष तो पंचकम का यही पांच कोष हैं इसी से आत्मा आच्छादित होता है हम इन्हीं के उलझन में कहीं न कहीं रहते हैं या तो अन्नमय कोष में हमारा व्यवहार रहेगा या प्राणमय कोष में हमारा व्यवहार रहता है या मनोमय कोष में या विज्ञानमय कोष में या आनंदमय कोष में आत्मा तक पहुंच नहीं पाते ये हमारी स्थिति होती है यही उलझनों में पड़े रहते हैं खाली अन्नमय कोष में ही नहीं और ये चार कोष और हैं आत्मा को ढकने वाले इसलिए इन्हीं की वृत्ति बनती है इन्हीं में व्यवहार होता है तो आत्मा तक नहीं पहुंच पाते इसलिए आत्मा को ढगना होता है इसको कोष का पांच कोष यही न्याय कहते देखो आत्मा का ध्यान नहीं हो पाते हैं इसलिए ना ये कोष किंतु ये तो हो, दे, देखो ये मेरे करके आते हैं मैं करके नहीं आता इनमें जो मैं होता है वो आत्मा होता है जिसको मेरे बोलते हो अपना स्वरूप नहीं होता जैसे मेरा पुस्तक मैंने पुस्तक मई मैं नहीं हूं मैं पुस्तक से अलग होता हूं वैसे यहां भी विवेक करना होगा जानना होगा इनसे अपने को अलग करना जैसे मेरा पुस्तक बोलने पर क्या होता है पुस्तक से मैं भिन्न होता वैसे तो मेरा शरीर मेरी इंद्रिया मेरे प्राण हाँ, मेरा मन मेरी बुद्धि ऐसा ऐसे, ऐसे बोलते हैं आप माने जिसमें मेरा पना होता है वो मैं नहीं होता मैं आत्मा है जो मेरा इनमें मेरा पना आता है किन में कि जो कोशों में, में मेरा पना होता है इसलिए इसमें आत्मा बुद्धि को छोड़ दो ये आत्मा नहीं है ये कहना चाहते हैं आप मदियम शरीरम ऐसा बोला जाता है मेरा शरीर बोला जाता है मैं शरीर नहीं बोला जाता क्या बोला जाता मेरा शरीर क्यों जैसे मेरा घर बोलने पर घर से मैं अलग होता हूं मैं घर नहीं होता हूं वैसे ही तमने मेरा पना होता है मैं पना नहीं होता मेरा शरीर मदीयम शरीरम मेरा शरीर ऐसा कहा जाता है मदिया प्राण मेरे प्राण ऐसा बोलते ऐसा होता है तो मेरे प्राण कहेंगे तो प्राण से मैं भिन्न हूं यह ज्ञान होना चाहिए मदियम मनस्तर और मेरा मन बोलते हैं मेरा मन ठीक नहीं ऐसा बोलते हैं वह मेरा पना लगता है तो मैं नहीं होता वो इनसे अपने को अलग करता मदियम मन मनस्तर और मदिया बुद्धि मेरी बुद्धि बुद्धि में मैं बुद्धि नहीं होता क्या होता मेरी बुद्धि मेरी बुद्धि कहने का मतलब बुद्धि से मैं अलग हूं यह जानना चाहिए बुद्धि ऐसा प्रयोग होता है मदीयम ज्ञानम मेरा ज्ञान ऐसा बोलते हैं मैं ज्ञान ऐसा नहीं होता मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान बोला जाता है मदीयम ज्ञान स्वे नहीं व्यास प्रकार से अपने आप ही जाना जाता है अपने से भिन्न रूप से जाना जाता है शरीर इंद्रिया मन प्राण बुद्धि ज्ञान में अपने से अलग जाना जाता है स्वे नई तद यथा जैसे मदीयत्व न ज्ञातम कटक कुंडल गृहदिगम शस्माद भिन्न लगाना जैसे मेरे पने से जो जाना जाता है कौन कथक है कथक माने जो ये इसको ना हाथ में जो लगाते हैं कथक बोलते हैं हाथ में जो कंगन पहनते हैं उसको कटक बोलते हैं जैसे कटक में मई बुद्धि नहीं होती मेरा कथक बोलते हैं कुंडल मे कान में जो पहना जाता है वो वो कुंडल मैं हूं कोई नहीं बोलता मेरा कुंडल बोला जाता है मेरा कुंडल मेरा घर गृह आदि मेरा घर बोला जाता है घर से मैं भिन्न होता हूँ स्वस्माद भिन्नम अपने से भिन्न प्रतीत होते हैं ये कौन कटक कुंडल गृह आदि अपने से भिन्न प्रतीत होते हैं जहाँ मेरा होता है वो अपने से भिन्न होता जैसे ये गृह आदि में देखा मेरा में अपने से भिन्न देखा उसी प्रकार था पंचकोषाधिकम पंचकोष भी कैसे है मधीय है मैं नहीं है मधीय मेरे होते जो मेरे होते हैं मेरे से भिन्न होते हैं पंचकोषा अधिकम मधीय तेरम मदीय रूप से जाना माने मेरे रूप से जाने गए आत्मा न भगवती ये क्या अपना स्वरूप नहीं होता पंचकोष क्यों अपने स्वरूप में मई पना होता है क्या होता है मई और ये पंचकोष में मेरा आ रहा है मेरा शरीर मेरे प्राण मेरे इंद्रिया मेरे मन मेरे मेरी बुद्धि मेरा ज्ञान ऐसा बोलते हैं जो मेरा करके बोला जाता है वो अपना स्वरूप नहीं होता जैसे घर को तो मेरा बोला जाता है तो घर अपना स्वरूप नहीं होता घर से मैं हम भिन्न होते हैं इसी प्रकार इन कोषों से मैं भिन्न हूं ये भावना बनाए जहां जहां मेरा लगता है वो मैं नहीं होता ऐसी भावना बनाए ये अब प्रश्न उठता है कि फिर आत्मा क्या चीज है इनसे अतिरिक्त कहा इसका क्या स्वरूप होता है तो कहते हैं आत्मा कर ही का, फिर आत्मा क्या है ये शरीराधि आत्मा नहीं है इसमें मेरा और मेरा ऐसा करके कहा जाता है जो मेरा कहा जाता है वो मैं नहीं होता तो आत्मा क्या है फिर प्रश्न आया तो कहते हैं सचिरानंद आत्मा मैंने अपना स्वरूप तो क्या होता है शत्रु होता है चित्रूप होता है आनंद स्वरूप होता है त्रिकालाबादी कभी भी इसका अभाव रहो उसको तो तो सब कहते हैं और आनंद माने सुख रूप चित्त माने चेतन रूप आत्मा चेतन होता है ये सब इंद्रिया शरीर जड़ हो यही आत्मा का स्वरूप है अब आत्मा का स्वरूप विशेष रूप से बताएंगे उसके बारे में फिर करेंगे